कामदेवह कामपालो बस्मो धूल तबिक्राहा बस्मा प्रियो बस्मा साई कामी कांता कृतागमा समायुक्तो निव्रतात्मा धर्मयुक्ता चढांसिवा चतुर मुखस चतुर बाहुर दुरावासो दुरासदह हा दुरगमो दुरलभो दुरगा स्वर्धायुदाविशारदा आध्यात्म योग निगलय सो तन्तुस्तत वर्धनः सुभांगो लोकसारंगो जगदीशो मृत आसनः भस्म शुद्धि करो मेरु रोजस्वी शुद्ध विग्रह हिरण्यरेतास्तरणिर मरि चिर महाउपहा गर्म सिद्ध वृंदा रवन्दिता व्याघ्र चर्मा द्रो व्याली महाभूतो महानिधि अमृतांग मृतवकु पञ्चम यज्ञ प्रवंजनह पञ्चविस्त तत्त्वज्ञ पारजात फरावर सुलव वांगमई कवनिध्यनगा वर्णाश्रम गुरुवर्णा शत्रुक्षत तत्रतापनः आश्रमः छपणा छामो ज्ञानवाल चलाचलः प्रमाणभूतो दुर्गेयः सोपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणारासि गुणाकरः अनंतदृष्टिरानन्दो दण्डोदयमितां नमः अविद्यवाद्यो महाचार्यो विश्वकर्मा विशारदह वीतरागोगनीतात्मा तपस्ती भूत भावनह उनमत्त वीशतक्षन्यो जितकामो जितप्रियह कल्याण अप्रकृतिही कल्पा सर्वलोक प्रजापतिही तपस्टी तारको धीमान प्रधान प्रभुरव्ययह लोकपालो अंतरात्मा कल्पाधी कमलेक्षणह वेदसास्त्रार्थ तत्वग्यो नियमो नियमास्रयह चंद्रशूर्यह सनीकेतुर् विरामो विद्रमक्षविही भक्तिगम्य गम्य परंध्रम्मा म्रगबानार प्रणो नगहां अद्रि राजालय परमात्मा जगत गुरुहूं सर्व कर्मा सलस्पस्टा मंगल्यो मंगलाप्रतहां महातपा तपा दीर्घ तपा स्तविष्टा स्तवरोद्धवः अहम् सम्मत् सरो परमं तपः सम्मत् सर करो मंत्रः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजहा सर्वईश्वरस्निग्दो महरीता महाबलः योग्यो योग्यो महरीता सिद्धा सर्वाधिगनिदः vasuro सुमना sarvapapeharo haraha amratah sastah santo bandhas ta pratapavan kamandlu dharo jnmi vedango vedavin munih brahgesno bhognam bhogta lokanita duradhaha atindriyo mahamaya sarvavaasat chatuspadaha mi महोत्साहो महावलहा महाबुद्धिर महाबीरो भूतचारी पुरंदरहा निशाचरा प्रेतचारी महाशक्तिर महाभृति ही अनिदेश्य वकुद्धिमान सर्वहर्य मितोगति बहुस्रतो बहुमयो नियतात्मा भवोद्भवः ओजस्ते जोधिति करो नर्त कह सर्वकाम कह प्रकाशात्मा प्रतापवनः बुद्धस्काष्टाक्षरो मंत्रा सनमान सारशंप्लवः युगाधी क्रदवुद्ध गावर्तो गंभीरो ब्रखवाहनः इस्तो विशिष्टशिष्टस्य सर्वासर्वधनुः अपामनिदरस्थानं विजयो जयकालविता प्रदिष्टितः प्रमाणज्ञो हिरणकवचो हरहि विरोचनं सुरगणो विद्धि सो बालरूपो बलोन्माती माती विवर्तो गहनो गुरुः कर्ता सर्ववंध विमोचना हां विद्ध तो विश्वभरता निशाकरहा व्यवसायो व्यवस्थाना स्थानं दो जगारी जहा दुंद्रो ललितो विश्वो भवात्म आत्म संस्थिता वीरेश्वरो वीर वीरहा वीर द्रष्टरा ट वीर चूड़ार्मर आज्याधारत्र शूली चा सिपविष्ट हा शिवालय हा वालकिल्लो महाचापस्त तगमान्सो अनिधेव्यय हा अभिरामा सुरासरेण सोब्रण्य सुराधिपाह मघवान कोशकी गोमान विष्रामाचर्वसासन हा ललाटाक्षो विष्वदेहा सारह संसार चक्रव्र अमोग दंडी मध्यस्तो हिरण्यो ब्रह्म वर्चसी परमार्था परमया संबरो व्याग्राको अनलः रुचिवर्या चुर्वन्धो वाचस्पतिर हर्पति ही रवी विरोचन हस्कंध सास्ता वेवस्पतो जनह युक्ति रुन्नक्य कीर्तिष्चा सांतरागह पराजयह केलास पति कामारी सवितारविलोचन हा FRED तमो वीतभयो भिष्वहरता हा नित्यो नियत कल्यान हा P humaisram midnight armourkytaन हा 020. दूरश्प्रवा विश्वोधेयो 021. दुस्वासा पनाशन हाvere 021. किरीटा चित्रदा विपा विष्व गोपता विष्वभरता जननो जन जनमादी कृतिमानितामान्यह विशिष्टा काश्यप भानुर भीमो भीम पराक्रमह प्रणवह सप्तधाचारो महाकायो महाधनुहु जन्मादिपो महादेवा सकलागम पारगह तत्त्वा तत्त्व विवेकात्मा विभु विष्णु भूतभूषणः ऋषि ब्रह्माण बेजिष्णु अजमृत पराजितः यज्ञो यग्य यज्ञपति यज्ञान्तो मोहविक्रमः महेंद्रो दुर्भरासेनी यज्यांगो यज्यबाहनः पंच भ्रम्म समुत्पत्ति विश्वेशो भिमलोदयः आत्मयो निरंध्यान्तो सडविशंत सप्त गायत्री बल्लवः प्रांसर विश्वासह प्रभाकरह सिंस्तुत्य गिर्तह सम्राट सुसेणा स� आम होगा घोर अरिष्टा मदनो मुकुंद बेजगतवा रह संजोतिर अनुग्रह ज्योतिरात्मा ज्योति रंचलह पिंगलह कपिल समरू शास्त्र नेत्र श्री ज्ञान स्कंदो महाज्ञानी निरुपत्ति प्रपल्लवः भागो विगतो नादित्यो योगा आचार्यो ब्रह्मस्पति ही उदार कीर्तिरुद्ध्योगी सद्ध्योगी सदसन नचत्रमाली राकेशा साधिष्ठान सदास्रयः पवित्र पाद हि पापार्य मण्डपुरो मनोगत ही Rat kondare kama